श्री गर्ग सेहिता विश्वजीत खंड सत्रहवा अध्याय मगध देश पर यादवों की विजय तथा मगधराज जरा की पराजय श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर मत्स्य के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहराते हुए प्रद्युम्न मगध देश पर विजय पाने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत ब्रज की ओर चल दिए श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को विशेषतः दिग्विजय के लिए आया सुनकर मगधराज जरासंध को बड़ा क्रोध हुआ जरासंध बोला समस्त यादव अत्यंत तुक्ष और युद्ध से डरने वाले कायर हैं। वे ही आज पृथ्वी पर विजय पाने के लिए निकले हैं जान पड़ता है उनकी बुद्धि मारी गई है इस दुरात्मा प्रद्युम्न का पिता माधव स्वयं मेरे भय से अपनी पूरी मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जा छिपा है प्रवर्षण गिरी पर मैंने बलराम और कृष्ण को बलपूर्वक भस्म कर दिया था किंतु ये छलपूर्वक वहाँ से भाग निकले और द्वारिका में जाकर रहने लगे अब मैं स्वयं कुशल स्थली पर चढ़ाई करूँगा और उन दोनों भाइयों को उग्रसेन सहित बांध लग लगाऊँगा समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को यादों से शून्य कर दूंगा नारद जी कहते राजन यो कहकर बलवान राजा जरासंध तेज अक्षोणी सेना के साथ गिरिब्रज नगर से बाहर निकला मगधराज के साथ हाथियों की विशाल सेना थी उन हाथियों के मुख पर गोमूत्र, सिंदूर राशि एवं कस्तूरी द्वारा पत्र रत्ना की गई थी उनके गंडस्थलों से मध की धारा बह रही थी वे हाथी एरावत कुल में उत्पन्न होने के कारण चार दांतों से सुशोभित थे और सूर्य की फुफकारों से बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़कर फेंकते चलते थे उन गजराजों से मगधराज की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे मेघों से भगवान इंद्र की होती है राजन देवताओं के विमानों के समान आकार वाले अगणित रथ उसके साथ चल रहे थे जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे सारथ बैठे थे जबर डोल रहे थे और चंचल पहियों से घर्र घर्र ध्वनि प्रकट हो रही थी वायु के समान वेगशाली तथा विचित्र विचित्र वर्ण वाले मध्मत्त अश्व सुनहरे पट्टे और हार आदि से सुशोभित थे उनकी शिखाओं एवं बागडोरों के ऊपरी भाग में चबर अर्थात कलंगी सुशोभित थे कवच धारण किए तथा हाथों में ढाल तलवार एवं धनुष लिए वीरजन विद्याधनों के समान शोभा पाते थे उन सब के साथ महाबली मगधराज युद्ध के लिए निकला धुन्धुभियों के ढूंकारों और धनुषों की टंकारों से दिशाएं निनादित हो रही थी धरती डोड़ने लगी और सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से आकाश छा गया मैथिल जरासंध की वह सेना उमड़ते हुए प्रलय सागर के समान भयंकर थी उसे देखकर समस्त यादव विस्मित हो गए मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर भगवान प्रद्युम्न ने दक्षिणावर्त शंख बजाया और उसी के द्वारा मानो अपने योद्धाओं को अभयदान देते हुए कहा डरो मत तदनंतर महाबाहु शाम्ब रदयुम्न के सामने ही दस अपछोड़ी सेना लेकर मगधराज के साथ युद्ध करने लगे उस रणभूमि में हाथी हाथियों से और रथी रथियों से जूझने लगे मिथिलेश्वर घोड़े घोड़ों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए मागदों और यादवों में देवताओं और दानुओं के समान अद्भुत रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा कुछ घुड़सवार और हाथ, हाथों में भाले लिए इधर उधर मार काट मचाते हुए गजारोहियों तथा हाथियों के कुंभस्थलों पर बैठे हुए महावतों को भी मार गिराते थे कुछ योद्धा विद्युत के समान दीप्तिमती शक्तियों को लेकर बलपूर्वक शत्रुओं पर फेंकते थे वे शक्तियाँ कवचधारी शत्रुओं को भी विभिन्न करके धरती में समा जाती थी कितने ही वीर रणभूमि में गरजते हुए रथों के चक्के उठा उठाकर फेंकते थे और सैनिकों के समूहों को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर देते थे जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देते हैं कुछ लोग भिन्द पालों मुदगरों कुल्हाड़ियों तलवारों पट्टिशों, छों कटारों रिष्टियों तथा तीखे निशिंसों अर्थात खडगों से युद्ध करते थे तोमरों गदाओं और बाणों से कटकर वीरों हाथियों और घोड़ों के मस्तक पृथ्वी पर गिर रहे थे वहां केवल धड़ हाथ में खड़ग लिए संग्राम में दौड़ते हुए बड़े भयंकर प्रतीत होते थे और घोड़ों तथा मनुष्यों को धराशायी करते हुए उछलते थे वीरों के ऊपर वीर गिर रहे थे उनकी भजाएँ छिन्न भिन्न हो गई थी कितने ही घोड़े बाणों से गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों पर ही गिर पड़ते थे विद्याधर और गंधर्व के जाति की स्त्रियाँ वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं को दिव्य रूप से आकाश में पहुँचने पर उन्हें अपना पति बना लेना चाहती थी इसके लिए उन सबों में परस्पर महान कला होने लगता था नरेश्वर कितने ही क्षत्रिय धर्मपरायण और सदा ही संग्राम में शोभा पाने वाली योद्धा युद्ध में प्राण दे देते थे किंतु एक पद भी पीछे नहीं हटते थे वे सूर्य मंडल का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाते थे और सुषुमार चक्र में उसी प्रकार नाते थे जैसे मंडलाकार भूमि पर नट इस प्रकार सांब के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रौद डाला वह सेना उनके देखते देखते उसी प्रकार भाग चली जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अशुभ नष्ट हो जाता है किन्ही के कवच कट गए थे तो किन्हीं के धनुष कितने ही सैनिक खड्ग और रिष्टियों को हाथ में फेरकर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे अपनी सेना को पलायन करती देख मगध धनुष की टंकार करता हुआ वहाँ आया और सबको अभेदान देते हुए बोला डरोमत जलासंध ने धनुष के प्रत्यंचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की उसी प्रकार प्रेरणा दी जैसे कोई महावत अंकुश से हाथी को हांक रहा हो उसी समय साम भी वहां आ पहुंचे उन्होंने धनुष से छूटे हुए दस बाणों द्वारा महाबली मगधराज को समरभूमि में घायल कर दिया फिर जामभोती कुमार शाम्ब ने उसके धनुष के प्रत्यंचा को जो सागर के उत्ताल तरंगों के भयानक संघर्ष की भांति शब्द करने वाली थी, दस, से कर डाला। ने दूसरा में कर दस अग्रगामी बाणों द्वारा तांब के धनुष को काट डाला जरा पुत्र मघेन्द्र ने चार बाणों से चारों घोड़ों को दो से ध्वज को तीन से रथ को और एक से सारथी को मार डाला धनुष धनुष के के कट जाने जाने पर जाने पर पर पर तथा घोड़ों और और सारथी मारे हुए महाबली सांब दूसरे रथ चढ़ गए अत्यंत उग्र पर उन्होंने सौ बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर चूर कर दिया उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया उस हाथी पर मागदेन्द्र की वैसी ही शोभा हुई जैसे एरावत पर चढ़े हुए इंद्र की होती है जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने सांब पर एक मतवाले हाथी को बढ़ाया जिसके अंग-अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में काल अंतक और यम के समान भयंकर था उस नागराज ने अपने सूड से रथ सहित सांब को उठाकर चित्कार करते हुए नौ योजन धूल फेंक दिया मैथिल उस समय तो सांब की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद वेग पूर्वक उसी प्रकार उसकी सेना के सामने आए जैसे सूर्य अंधकार का नाश करते चलते हुए उदयाचल से उदित हुए हों जरासंध के उस हाथी को वसुदेवनंदन गद ने मुक्के से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊँचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो उनके मुस्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वह हाथी धरती पर गिर पड़ा राजन वह उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया वह अद्भुत सी बात हुई जब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गधा उठाई और उसे सहसा गद पर दे मारी उस समय उस बलवान वीर ने घन के समान गर्जना की किंतु उसके प्रहार से गद सम्रांगण से तनिक भी विचलित नहीं हुए उन्होंने तुरंत ही लाख भार की बनी हुई गदा लेकर जरासंध पर प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की राजन उनके उस प्रहार से व्यथित हो बलवान बृहद्रथ कुमार जरासंध ने उठकर कर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में योजन दूर फेंक दिया तब महाबली गद ने भी जरासंध को उठाकर कर घुमाया और उसे आकाश में एक सहस्त्र विंध्या पर्वत पर गिर पड़ा महाबली जरासंध ने पुनः उठकर गध के साथ युद्ध आरंभ किया उसी समय शाम आ पहुंचे उन्होंने मगधेश्वर जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ दे तब मगध के राजा ने एक मुक्के से सांब को और दूसरे मुक्के से गद को मारा और सम्रांगण में बड़े जोर से गर्जना की उसके मुक्के की मार से व्यतीत हो गद और सांब दोनों मूर्छित हो गए उस समय युद्धों में तत्काल ही महान हाहाकार मच गया फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौणी सेना के साथ वहाँ पहुंचे और डरो डरोमत यों कर सबको की दिया उन्हें देख जरासंध ने लाख भार की बनी हुई गदा हाथ में ली और जैसे जंगल में दावा नल फैल जाता है उसी प्रकार उसने यादव सेना में प्रवेश किया राजेंद्र उसने वीरों सहित रथों हाथियों तथा बहुत से सिंधी घोड़ों को इस तरह मार गिराया मानो किसी महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंका हो जरा संत की जो सेना भाग गई थी वह भी सारी की सारी की लौट आई। उसने यादव यादव को चारों ओर से घेर से तीखे बाणों मारना आरंभ किया। राज उस युद्ध में निर्भय होकर लडने लगे उन्होंने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए बाणों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ किया उसी समय यदुपुरी से बलदेव जी आ पहुंचे वे समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते वहीं प्रकट हो गए महाबली बलदेव ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल्के अग्रभाग से खींचकर कर मुसल से मारना उनके द्वारा मारे गए रथ घोड़े हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से सौ योजन तक धराशायी हो गए वे सब के सब काल के गाल में चले गए उस समय देवताओं और मनुष्यों की धुन्धुभिया एक साथ भजने लगी देवता लोग बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी तदनंतर प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर भगवान कामपाल अर्थात बलदेव को नमस्कार किया राजन इस प्रकार भक्त महाबली भगवान बलदेव मगधराज को जीतकर द्वारिका को चले गए जरा का बुद्धिमान पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर गिरिदुर्ग से निकला और संबरारी प्रद्युम्न जी के सामने उपस्थित हुआ एक अरब घोड़े दो लाख रथ और साठ हजार हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए क्योंकि वह प्रद्युम्न जी के प्रभाव को जानता था इस प्रकार से गर्ग सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में मगध विजय नामक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ